आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानियों का दूसरा शीर्ष निमंत्रण सुनाऊंगा एक पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर आकर अपने विशाल उधर पर हाथ फेरते हुए यह पद मंचम स्वर में गाया अजगढ़ करे ना चाकरी पंची करे ना काम दास मलुका कहा गए सबके दाता राम सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा कोई मीठी मीठी ताजी खबर है क्या शास्त्री जी ने पैथरे बदलकर कहा मार लिया आज ऐसा ताक पर मारा कि चानो खाने चित सारे घर का नेवता, सारे घर घर का का यह कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे उदा महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं सोना कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा ना हो पक्का पौड़ कर लिया है ना मोटे राम के मुछे ऐटते हुए कहा ऐसा असगुन मुंह से ना निकालो बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है जो तैयारी करनी हो कर लो सोना वह तो करूंगी ही क्या इतनी भी नहीं जानती जन्म भर घास थोड़े ही खोती रही हूं मगर है घर भर का ना मोटेराम अब और कैसे कहूं पूरे घर का इसका असमझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो विद्वानों की बात समझना अब सबका काम नहीं अगर उनकी बात सभी समझ ले तो इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं मगर तुम नहीं समझ सकी बताओ विदता कैसे कहते हैं मैथी का अर्थ बताओ घर भर का निम्रता देना क्या दिल्लगी है हाँ ऐसा विचार पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं उनका वही आश निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो मुर्दापुर की रानी साहब सात ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन करवाना चाहती है कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे यह निर्णय करना मेरा काम है अलगुराम शास्त्री बेनाराम शास्त्री छेदीराम शास्त्री भवानीराम शास्त्री पेकू शास्त्री मोटेराम शास्त्री आदि सब इतने अपने घर में ही हैं। तब कौन बा, तब बाहर कौन ब्राह्मण को खोजने जाए सोना और सातवा कौन है मोटेराम बुद्धि दौड़ाओ सोना एक पत्तल पर घर लेते आना मोटेराम फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो छी छी पत्तल घर ला उस पत्तल में वह स्वाद कहा जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है सुनो सातवें महाशय है पंडित सोनाराम शास्त्री सोना चलो लगी करते हो भला मैं कैसे जाऊंगी मोटेराम ऐसे सही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है विद्वान आदमी अफसर को अपना सेवक बना लेता है मूर अपने भाग्य को रोता है सोना देवी और सोनाराम राम में क्या अंतर है जानते हो केवल परिधान का परिधान का परिधान का हो परिधान पहनावा को कहते हैं इस साड़ी को मेरी तरह बांध लो ऊपर से चादर ओढ़ लो पगड़ी मैं बांध दूंगा फिर कौन पहचान सकता है सोना ने हंसकर कहा मुझे तो लाच लगेगी मोटेराम तुम्हें करना ही क्या है बातें तो हम करेंगे सोना ने मनी मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा बड़ा मजा आएगा मोटेराम बस अब विलंब न करो तैयारी करो चलो सोना कितनी फंकी बना लू मोटेराम यह मैं नहीं जानता बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो सहसा सोना देवी को एक बात और याद आ गई बोली अच्छा इन बुच्छुओं को क्या करूंगी मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा इन्हें उठाकर रख देना और क्या करोगी सोना, हा जी क्यों नहीं उतारकर रख क्यों न दूंगी मोटेराम तो क्या तुम्हें बिछुए पहनने से मैं जी रहा हूँ जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता सोना, नहीं भाई मैं बिच्छुए न उतारूंगी मोटेराम ने सोचकर कहा अच्छा पहने चलो कोई हानि नहीं गोवर्धन धारी या बाधा भी हल लेंगे बस पाव में बहुत से कपड़े लपेट लेना मैं कह दूंगा इन पंडित को फील पा हो गया है क्यों कैसी सूझी पंडिताई ने पतिदेव की प्रशंसा सूचक नेताओं से देखा कहा और जन जन पर पड़ा नहीं है संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेशने लगे पुत्रों कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा काम होगा मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता टकाना पूछना आरम्भ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे यह तो महान होगी तुम सब मेरी मेरा नाम लो सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुछ रचे इसलिए तुम यही थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो कोई मेरा नाम न ना बतलाये संसार में नामों की कोई कमी नहीं कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना पिता का नाम बदल देने में कोई गाली नहीं लगती यह कोई अपराध नहीं अलगू आप ही बता दीजिए मोटेराम अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है हाँ इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए अच्छा सुनो अलगू के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे खूब याद कर लो बेनीराम के पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा खूब याद रखना छेरी के पिता का नाम है पंडित दमड़ी तिवारी भूलना नहीं भवानी तुम गंगू पांडे बतलाना खूब याद कर लो अब रहे फेकूराम तुम बेटा बतलाना सेतु पाठक हो गए सब ओ, क्या सबका नाम करना अच्छा अब मैं परीक्षा लूंगा होशियार रहना बोलो अलगू का पिता का नाम क्या है अलगू केशव पांडे मेरी नाम तुम बताओ दमरू तिवारी छेदी राम यह तो मेरे पिता का नाम है बेनीराम मैं तो भूल गया मोटे भूल गए पंडित के पुत्र हुआ तुम एक नाम भी याद ना कर सके बड़े दुख की बात है मुझे पांचों नाम याद है तुम एक नाम भी याद नहीं सुनो तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा पंडित जी लकों को परीक्षा ले रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी पंडित मोतेराम मोतेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधी न रहे। लड़कों को बघाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर आ चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गौड़ी मैत्री थी दोनों बहुत साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटेराम अव्वल लेते थे तो पंडित चिंतामढ़ी के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था पर आज मोटेराम जी अपने मित्र के साथ नहीं लेना चाहते थे उनको साथ ले आना अपने घरवाल में से एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे चिंतामढ़ी ने यह समारोह देखकर प्रसन्न होकर बोले क्यों भाई अकेले ही अकेले मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है मोटेराम मैं मु लटकाकर कहा कैसी बातें करते हो मित्र ऐसी तो कभी नहीं हुआ की मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो कदाचित कुछ समय ही बदल गया या किसी ग्रह का फेर है कोई झूठ को भी नहीं बुलाता पंडित चिंता पढ़ी ने अविश्वास के भाव से कहा कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य नहीं तो ये बालक क्यों जमा है मोटेराम तुम्हारे इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है लड़कों की परीक्षा ले रहा हूं ब्राह्मण के एक लड़के हैं चार अक्षर पड़े बिना इनको कौन पूछेगा चिंता को अब भी विश्वास न आया उसने सोचा लड़कों में इसे इस बात पर का लगा सकता है लग फेकू राम सबसे छोटा था उसी से पूछा क्या पढ़ रहे हो बेटा हमें भी सुनाओ राम ने राम ने राम को बोलने का अवसर ना सुना डरे तो सारा बंडा फोड़ देगा बोले अभी तो यह पढ़ेगा दिन खेलता है फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नंदे सिर से क्यों लेता बाल सुलभ गर्भ से बोला हमको तो याद है पंडित सेतु पाठक हमें भी याद करा ले तिस पर भी कहते हैं हर दम खेलता है यह कहते हो रोना शुरू कर दिया चिंता चिंतामढ़ी ना बालक को गले लगा लिया और बोले नहीं बेटा तुमने अपना पार्ट सुना दिया तुम खूब पढ़ते हो यह सेतुराम राम है बेटा मोटे राम ने बिगड़कर कहा तुम भी लड़कों की बातें आते हो सुन लिया होगा किसी का नाम पेकुजी जी खेल पेकू से जा बाहर खेल चिंतामढ़ी अपने मित्र की घबराहट समझ गए की कोई ना कोई रहस्य अवश्य बहुत दिमाग लगाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले अच्छा आप पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था आज सुमारी मित्रता की परीक्षा हो गई पंडित पंदे चिंतामढ़ी बाहर चले गए मोटे जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था फिर परीक्षा लेने लगे सोना ने कहा मना लो मना लो रू जाते हैं फिर परीक्षा लेना मोटेराम जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा निमंत्रण की सूचना पाते इनका सारा क्रोध शांत हो जाए, जाएगा हाँ भवानी तुम्हारे पिता का नाम क्या है बोलो भवानी कंगू पांडे मोटेराम और तुम्हारे पिता का नाम पेकु? पेकु बता तो दिया पर उस पर कहते हैं पड़ता नहीं मोटेराम हमें भी बता दो पेकू सेतुराम पाठक तो है मोटेराम बहुत ठीक हमारा लड़का बड़ा राजा है आज तुम्हे अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम खिलाएंगे सोना हमें भी कोई नाम बता दो मोटेराम को रसिकता से मुस्कुराकर कहा तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल सोना देवी ने लज्जा कर से झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी उधर उधर फेकुन आनंद की उमंग से घर से बाहर नहीं निकला पंडित चिंतामणी रूठकर तो चले गए थे पर कतुलवश कभी अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे इन्हीं बातों की भनक इनकी देर में उनकी कानू में पड़ी उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कई निमंत्रण हैं पर कहा है कौन कौन से लोग निमंत्रित रहे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई तुरंत बाहर निकल आए देखा तो चिंता चिंतामढ़ी जी फेकू जी को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अपने मित्र को गोद से छीन ले मगर चिंतामणि जी को अपने अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था अतए लड़के का हाथ छुड़ा उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो दूर कहीं का दोष चिंतामणि मैं कह देता हूं इसका नतीजा अच्छा ना होगा फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा भला चाहते हो तो उसे उतार दो मगर चिंतामणी ने एक न सुनी भागते ही चले गए उनकी देह अभी समल के बाहर न हुई थी दौड़ सकते थे मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो गया था वैसे की भांति हाफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए तुलकी चाल से चले आज जाते थे और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछे न छोड़ते थे अच्छी घुड़दौड़ थी नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानव दो गेंडे चिड़िया घर से भाग आए हो सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े चिंतामणि के पीछे फिर का... पीछे फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गया और सिकूराम से, से पूछा क्यू बेटा कहाँ नेपता है फीकू बता दे तो एक मिठाई दोगे ना चिंतामढ़ी हाँ दूंगा बताओ फेकू रानी के यहाँ चिंता मड़ी कहा की रानी यह मैं नहीं जानता कोई बड़ी रानी है नगर में कई द्वार पचक भी पता चल जाएगा यह निश्चय करके वे लौट पड़े सहानुति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी मोटेराम जी के पास आए तो देखा वे कड़पड़े कराह रहे थे उठने का नाम नहीं लेते घबरा कर पूछा गिर कैसे पड़े मित्र कहीं यहाँ कहीं गड़ा भी तो नहीं है मोटेराम तुमसे क्या मतलब तुम लड़के को ले आओ जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो चिंता पड़ी मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता दिल लगी की थी, तुम बुरा मान ले तो बैठे राम का नाम लेके मैं सच कहता हूं मैंने कुछ नहीं पूछा मोटेराम चल झूठा चिंता जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ मोटेराम तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं चिंता तुम मुझे इतना धोष समझते हो मोटेराम इससे कहीं अधिक तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ तो भी मैं तुम्हें विश्वास न आए चिंता मड़ी दूसरे यह बात कहता तो मुंह मोटेराम। तो फिर छुका चिंता बढ़ी पहले पंडिताइन से पूछ आओ मोटेराम यह भस्मक बयान न कर सके चटकर बैठे और पंडित चिंतामणी का हाथ पकड़ लिया दोनों मित्र में मलयुद्ध होने लगा दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने में जोर जो जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दाह रहे थे बस ऐसी जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटेराम मामली विक्रम सिंह चिंतामणि, भूत पिशात निकट नहीं आवे मोटेराम जय जय जय हनुमान गोसाई चिंता प्रभु रखिए लाज हमारी मोटेराम बिगड़कर यह हनुमान चालिशा में नहीं है चिंतामढ़ी यह हमने स्वयं रचा है क्या तुम्हारी तरा रटन विद्या है जितनी कहो उतनी रच दें मोटेराम। अबे हम रचने पर आ जाए तो एक दिन में एक किंतु इतना अवकाश कैसे है दोनों महात्मा खड़े होकर अपने रचना कौशल की डिंगे मार रहे थे मलयुद्ध शस्त्रार्थ का रूप धारण करने लगे जो विद्वानों के लिए उचित है इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मुटेरम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है चिंतामणि जी तीन महिलाओं के स्वामी थे कुलीन ब्राह्मण देव पूरे बीस विश्व थे उस पर विद्वान जी उच्च को दूर दूर तक थी। ऐसे पुरुषों का सब अधिकार है कन्या के साथ साथ इंकार किया जाए इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था पंडित जी ने उनके नाम बहुत रसीले रखे थे बड़ी स्त्री को अमीरती मजली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन कहते थे और मोहल्ले वालों के तीनों महिलाएं से कम न थी। घर में नित्य आसू की नदी बहती थी खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई अधिक से अधिक शब्दों का का ही नदी भाई थी, पर थी न कि बाहर आदमी किसी को कुछ कहा जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी यह पंडित जी की नीति चातुर्य का सफुल था जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामढ़ी पर संकट पड़ा है तीनों त्रियोदोष की भांति कुपित होकर घर निकली उनमें से जो अन्य दो जैसी माटी नहीं थी सबसे पहले समर समरभूमि में जा पहुंची पंडित मोटेराम जी ने उनसे आता देख समझ लिया कि आप कुशल नहीं उनसे हार छुड़ाकर कर भागे पीछे फिर कभी न देखा चिंतामणि ने बहुत हलकारा पर मोटेराम के कदम न रुके चिंतामणि अजीब भागे क्यों ठहरो तुम मजा तो चखाऊं मोटेराम मैं हार गया हार गया चिंतामढ़ी अभी कुछा तो लेते जाओ राम, मैं भागते हुए कहा आठ बजते बसते पंडित मेतराम मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा अब विलंब नहीं करना चाहिए फंकी तैयार है ना सोना फंकी लिए तो कब से बैठी है तुम तुम्हें तो कैसे किसी बात की सुधी नहीं रात को कौन दिखता कितनी देर तक पूजा करते हो मोटेराम मैं तुमसे एक नहीं हजार ईश्वर ने इतनी ही नहीं दी जल्दी जाने से अपमान होता है यजमान समझता है कि लोभी है भुखड़ है इसलिए चतुर लोग विलंब क्या करते हैं जिससे यजमान समझेगी पंडित को इसकी सुधि ही नहीं थी भूल गए होंगे बुलाने को आदमी भेजे इस प्रकार जाने में ही मान महत्व है वह भूकों की तरह जाने में कभी क्या कभी हो सकता है मैं बुलावे की प्र... मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कोई ना कोई आता ही होगा थोड़ी फंकी बालकों को खिला दी है ना सोना उन्हीं तो मैंने सांझु को खिला दी थी मोटेराम कोई सोया तो नहीं सोना आज कौन सोएगा सब भूख भूखा चिल्ला रहे थे मैंने एक पैसे का चना मंगवा लिया सबके साथ बैठे खा रहे हैं सुनते नहीं हो मारपीट हो रही है मोटेराम ने दाँत पीस कहा बाल पीसकर कहा हाँ बूढ़ तो हुई पर सबके सब इतना कुलाल मचाए हुए कि सुना नहीं जाता। रोते ही थे ना देती, रोने से इनका पेट ना भरता बल्कि भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज थी पंडित जी महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी आना पंडित जी ने अपनी पत्नी की और गर्भ से देखा देखो इसने मंत्रण कहते हैं अब तैयारी करनी चाहिए बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता मुझे बिल्कुल याद ही ना था चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं नौ बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहिद्रानी साहब के द्वार पर पंजाब पहुंचे रानी बड़ी विशालकाय एवं महिला थी। इस समय वे काचो तकिया लगाकर तक पर बैठी हुई थी दो आदमी हाथ बांधे हुए खड़े थे बिजली का पंखा चल रहा था पंडित को देखते ही रानी ने तक उठकर चरण स्वस्थ किया और इस बालक मंडल को देखकर कर ही बोली इन बच्चों को आप कहा से पकड़ लाए मोटे करता क्या सारा नगर छान किसी पंडित ने आना चुका नहीं किया कोई किसी के यहाँ हाँ। तब तो मैं बहुत चकराया अंत मैंने उनसे कहा अच्छा आप नहीं जाते तो हरी इच्छा लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित न होने पड़े तब ऐसी पति के घर से जो बालक मिला उन्हें पकड़ लाना पड़ा क्यों फेकुर का नाम क्या है फेकूराम ने पंडित सेतुराम पाठक रानी बालक तो बड़ा होने और बालकों की उत्घंटा हो रही थी हमारी से परीक्षा लिया है लेकिन जब पंडित जी ने उनका प्रश्न किया तो उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी तब तब तो वह अधीरो उठे भवानी बोला मेरे पिता का नाम गंगू नाम पांडे चेदी बोला मेरे पिता का नाम दमणी तिवारी पेरी ने कहा मेरे पिता का नाम पंडित मगरू बोचा अलगूराम समझदार चुपचाप खड़ा रहा रानी ने उससे पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष नाम याद न आया न यही सूझा की कोई नाम न ले अदुद्धि सा खड़ा पंडित नीरा ने जब इसकी और पीस कर देखा तब वर्ष वह भी हो गए। ने कहा हम बता दें भैया भूल गए रानी ने आश्चर्य से पूछा कि आपने पिता का नाम भूल गए यह तो विचित्र बात देखी मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा अलगू राम बोल राम बोल उठा केशव पांडे रानी तो अब क्यों अब तक क्यों चुप था मोटेराम को दूसरा सुनता है सरकार रानी मैंने तो बहुत सा मंगवाया है सब खराब हो गया लड़के का खाएंगे मोटेराम सकाई ने बालक न समझने जो सबसे छोटा है वह दो पत्थर खाकर उठेगा जब सामने पत्थर पड़ी पड़ी और भंडारे चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ हालकर प्रसने लगे तब पंडित मोटेराम जी की आंखों खुल गईं वो न आये दिन निमंत्रण मिलते रहते थे पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे ये ऐसी सौंदी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें फोड़ रही थीं। टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा ऐसे पदार्थों से होंगे इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना की नहीं जा सकती पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामढ़ी की याद आ गई अगर वे होते तो रंग रंग जमता उनके बिना रंग फीका रहेगा यह दूसरा कौन है जिससे लाख डांट करू लड़के दो दो पत्तलों में चेब बोल जाएंगे सोना कुछ साथ देगी मगर कब तक चिंतामणि के बिना रंग ललकारेंगे मैं उन्हीं ललकारूंगा उस समय पत्तलों की कौन गिनती हमारा देखी लड़के भी डर जाएंगे और भूल हो गई यह ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया रानी साहब से कहूं बुरा तो ना मानेगी वो जो कुछ हो एक बार एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए तुरंत खड़े होकर रानी साहब उसे बोल कर बोले आज्ञा हो तो कुछ कहूं रानी कहिए महाराज क्या किसी वस्तु की कमी है मोटे राम नहीं सका किसी बात की कमी नहीं ऐसे उतना पदार्थ तो मैंने कभी नहीं देखे सहाय नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी मेरे परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें मैं बुला लाऊ बड़े विद्यान कर्मनिष्ट ब्राह्मण है उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया अभी सुधी आई रानी आपकी इच्छा हो तो बुला लाइये मगर आने जाने में देरी होगी और पंडित और भोजन परोस दिया गया है मोटेराम मैं अभी आता हूँ सरकार दौड़ता हुआ जाऊँगा रानी मेरी मोटर ले जाइए जब पंडित जी को चलने को तैयार हुआ तो सोना ने कहा तुम्हें आज क्या हो गया है उन्हें क्यों बुला रहे हो मोटेराम कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए सोना मैं क्या तुम्हें दब जाती पंडित जी ने मुस्कुरा तुम जानती नहीं घर की बात और है दंगल की बात और पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर कितना नाम करेगा उतना नया पटा नहीं कर सकता मां बल का काम नहीं सास का काम है बस यहाँ भी वही है हाल समझो झंडे गाड़ दूंगा समझ लेना सोना कई लड़के सो गए जाए तो मोटेराम और भूख खुल जाएगी जगह तो मैं दूंगा सोना देख लेना आज बात तुम्हें पछाड़ेगा उसके पेट में शनिश्चर है मोटेराम बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता है न समझो की भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं इसका भी एक शास्त्र है जिसके मथरा के शनिश्चर शनि शनीश, शनिश्च्रानंद महाराज ने रचा है चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब समान रख देता है अनाड़ी बहुत जगह में यही सोचता ही कौन वस्तु कहाँ रखे गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चटकर एक लोटा पानी पीकर गफा जाता है चतुर आदमी बड़ा सावधानी से खाता है उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती देर तक भोजन करते रहने से वो सुपाच भी हो जाता है चिंता बढ़ी मेरे सामने क्या ठहरेगा चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे जिस को वह सहसा तो जाता ना था अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें कार्थ का के आगे कौन किसको पूछता है उन अमूल्य पदार्थों तो की कल्पना करके चिंतामढ़ी के मुंह से लाट टपकी पड़ी थी अब सामने पत्तल आ गई होती अब थालों में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होते ओहो कितनी सुंदर कोमल रसीली अमृतियां हैं अब बेसन के लड्डू आए होंगे ओहो कितने सुडाल मेवों मेवो से भरे हुए हैं घी से तरातल तर लड्डू हैं, मुंह में रखते ही रखते घुल जाएंगे जीबी की न डुबनी पड़ती होगी आ, अब मोहन भोग आया होगा हार दुर्भाग्य मैं यहाँ पड़ा सर सड़ रहा हूँ और वहां वह बाहर बड़े निर्दयी है मोटे राम तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी चिंता मड़ी आज किसी अबागे का मुंह देखकर कर उठा था लाओ तो पतरा देखू कैसा मुहूर्त है अब नहीं रह जाता सारा नगर छाट डालू कहीं तो पता चलेगा नासिका तो दाहिना चल रहा चल रही है एकाएक मोटर की आवाज आई उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जमा उठा विक से झाकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतर देख एक लंबी सास देखकर चारपाई पर गिर पड़े मन में कहा कि दुष्पोजन करके अब कहा मुझसे बखान करने आया है अमरती जी ने पूछा कौन है धाड़ी चार? इतनी रात को जगावत है मैं गाली न दो अमरती अरे दुस्सा ते कौन है कहते हमें हम को जाने ते कौन है हम मोटेराम अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो खूब पहचान लो हम तुम्हारे देवर अमरती ए दुअर तोरे मूर्खो न लगे तोरे लहा सुटे हमारे देवर बनते हैं धाड़ी चार मोटेराम अरे हमें मोटेराम शास्त्री क्या इतना भी नहीं पहचानती चिंतामणि चिंतामढ़ी घर में है ने कोल और भाव से बोली अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला क्या है क्या है मोटेराम कुछ नहीं चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने लेने आए हैं रानी सामने उन्हीं को याद किया है अमरती भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी मोटेराम अभी भोजन कहा हुआ मैं जब इनकी विद्या कनिष्ठा अधिकार की प्रशंसा की तब मुक्त हो लाओ क्या क्या सो गए हैं चिंता पड़ी पे पांच सुन रहे थे जी मैं आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर सब लुप्त हो गए बलानी का अदर भाव हुए रोने लगे अरे भाई आते ही आते हो या सोते ही रहोगे यह कहते हो मोटेराम के सामने जाकर खड़े हो गए चिंता मड़ी तब क्यों ना ले गए जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब कभी तक पीठ में दर्द हो रहा है मोटेराम अजी व तर खिलाऊंगा सारा दर्द वक्त भाग जाएगा तुम्हारे यजमानों की भी ऐसी पदार्थ मैसर न हुए हो आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा चिंता मड़ी तुम बेचारे मुझे क्या इस तारे शहर में तो कोई ऐसा माइकल लाल दिखाई नहीं देता हमें शनिश्वर का इष्ट है मोटेराम अजी यहाँ बरसों तपस्या की है भंडारे का भंडारा साफ करते और इच्छा जो की तेव बनी रहे बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते चलना तो दूर की बात है गाड़ी पर लत कर आते हैं चिंता तो यह कौन बड़ी बात है या तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते, ऐसे ऐसे लेते हैं, जान पड़ता है, बम गोला छूट रहा है एक बार बारिया पुलिस के बम गोले के संदेह में घर की तलाशी कर ली थी मोटेराम झूठ बोलते कोई इस तरह की डकार नहीं बजाता चिंता अच्छा तो आकाश सुन लेना डर भाग जाए एक क्षण तो दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि पंडित मोटेराम का पिछले समझा जाऊं और मेरा सम्मान न हो उधर पंडित जी को भी हुआ कि कहीं ये माशा मेरे न बन जाए और रानी साहब अपना रंग जमा ले दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे जो ही मोटे रानी के भवन में पहुंची दोनों माशे उठे और मोटेराम चाहते थे की पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कहूंगी पंडित जी को ले आया और चिंतामढ़ी चाहते थे पहले मैं रानी के पास पहुंचू और अपना रंग जमा दोनों कदम बढ़ाने लगे चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए और पंडित मोहताराम दौड़ने लगे चिंतामणि भी दौड़ पड़े घो दौड़ होने लगी मालूम होता था कि दो घंटे भाग रहे हैं को हफते हुए में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं चिंतामणि तो तुम धीरे धीरे आओ ना दौड़ने की कौन कहता है मोटेराम जरा रुक जाओ मेरा पैर में कांटा गड़ गया है चिंतामढ़ी तू तो तो निकाल लो तब तक मैं चलता हूँ मोटेराम मैं नह मैं न कहना मैं रानी तुम्हें पूछती भी ना मोटेराम ये बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक नौना भवन में पहुंचे रानी साहब बैठी लिख रही थी और रहकर द्वारकी और ताक रही थी कि सजा पंडित पहुंचे और सुती करने लगे तू बाल केशव मुराद नामा रानी क्या मतलब अपना मतलब कहो चिंतामणि सरकार को आशीर्वाद देता हूं सरकार ने इस राष्ट्र चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रसित किया है इसका बखान शेष अपनी शस्त्र जुजवा द्वार पर भी न जा सके रानी तुम्हारा ही नाम चिंता मड़ी है वे कहा रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री चिंता मढ़ी पीछे आ रहे हैं सरकार मेरे बराबर आ सकते हैं भला मेरा तो शिष्य है रानी अच्छा तुम आपके शिष्य है चिंता पढ़ी मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार विद्वानों का नंबर होना चाहिए पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है सरकार मैं किसी से व्याद्यवाह नहीं करता मेरा अभिष्ट नहीं है मेरा शिष्य भी बहुत मेरे गुरु बन जाते हैं पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता जो सत्य है सभी जानते हैं इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँ तो जा और देखकर कहते हैं चिंतामणि और की मूर्ति बने खड़े थे। चिंतामढ़ है आप इनके शिष्य है फिर भी यह आपका अपना शिष्य नहीं कहते मोटेराम सरकार मैं इनका दासानुदास हूँ चिंतामणी जग त्राणी मैं इनका चरण रज हूँ मोटेराम रिपू हंस हारणी मैन के द्वार का रानी आप दोनों सज्जन एक से बढ़कर एक चलिए भोजन करिए सोना रानी बैठी पंडित मोटे राम की राह देख रहे थे पट्टी की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध धारा था पर लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था उन्हें किससे कहानियां सुना सुना कर बैला रही थी और भंडारे ने आकर कहा महाराज चलो दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए हैं फिर क्या था बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की अपने-अपने सामने डटे पड़े थे दोनों अपना अपना पुरुषा दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे चिंता मणि परोसने में बड़ा विलंब करते हो क्या बीता जाका सोना लगते हो भंडारी चौपाई मारे बैठा रहा जॉन कुछ बोली सब आ जायी घबराए का नहीं हो तुम्हारे स्वाह और कोई जिब्हा नहीं बैठा है मोटेराम भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो दो चिंतामणि अजी सुकन गया चूल्हे में सुवान देता लोग लेते हैं धीरज रखो भैया सर पदार्थों को आ जाने दो तो तो बैठे क्यों हो अब तक भोग भोग अब तक ही लगाओ एक बाधा तो मिटे नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा देता हूं वेर देर करोगे इतने में रानी आ गई चिंतामढ़ी सावधान हो गए रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे रहा एक दिन अवत अधारा सतमुच मन दुख भारा कौश ले दशरथ के आगे आम पितु बचन मानी बन जाए उल्टी पलटी लंका कपी जारी कूद पड़ा सब सिंधु मजारी पर जाकर सत्य स्नेहू सोही ते ही मिले न कछु संदेहू जामवत के बचन सुनाए सुनी हनुमान हृदय भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता था तो वे ही अपने विधता प्रकट करने के व्याकुल हो गए बहुत दिमाग लड़ाया पर कोई श्लोक कोई मंद्र कोई कविता याद नहीं तब उन्होंने सीधे साधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया राम बच राम बच राम भज रे मन इन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू कर दिया चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा मोटे, मोटे राम और जोर से कर्ज लगे इतने भंडारी ने कहा महाराज जब लोग अब भूख लगाई है, यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ भोग की तैयारी हुई बाल व्रत सजग किसी ने घंटा लिया किसी ने घड़ियाल किसी ने शंघ किसी ने करताल और चिंतामणी ने आरती उठा ली मोटेराम मन में ऐड कर रह गए रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया पर किसे मालूम था विधिवार, वार विधि वाम उधर कुछ और ही कुटित क्रीड़ा कर रहा था आरती समाप्त हो गई भोजन शुरू होने को था कि कुत्ता न जाने की से आ निकला पंडित चिंतामढ़ी के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा पंडित मोटेराम अचकचा रहे थे सर्वनाश चिंतामणी ने मोटेराम के इशारे से कहा अब क्या करते हो मित्र कोई उपाय निकालो यहाँ तो कमर टूट गई मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा अब क्या हो सकता है यह सोचो आया किधर से रानी पास ही खड़ी थी उन्होंने कहा अरे कुत्ता किधर से आ गया यह रोज बंदा रहता है आज कैसे छूट गया अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई चिंतामणी सरकार आचारण इस विषय में मोटेराम कोई हज नहीं सरकार कोई हज नहीं सोना भाग्य फूट पड़ा जोहत जोहत आधी रात बीत गई अब विपत्ति फाट चले रानी हाँ और क्या मुझे गुस्सा कुटौ भंडारी पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो चिंता मड़ी सोना छाती फटी जा रही है सोना को बालकों पर दे आई बेचारे इतने ही देर्य के साथ बैठे है बस चलता तो कुत्ते का गला घोर देती बोली सरकार लड़कन का दोष नहीं पड़ता था इन्हें काहे नहीं को। चिंता खुआ दे महादुष्ट इनकी बुद्धि हो गई थी। सोना ऐसे तो बड़े विद्वान बनते हैं अब काहे है नहीं बोलत मुंह में दही जम गया जीवे नहीं खुलत है चिंता मड़ी सत कहता और रानी को चकमा दे देता उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया सारी अभिलाषा मन में रह गई ऐसे पदार्थ कभी नहीं मिल सकते हैं सोना तारी मनसू निकल गई घर में ही गर्जे के शेर है रानी ने भंडारे को बुलाकर कहा इन छोटे मोटे तीन, बच, तीन बच्चों को खिला दो वे बेचारे क्यों भूखे सोए